अरे uh, हे सा स्वादित चरणकमल चिन्मकर भक्तजनमान श्रवास शिरा चंद्राय गीसा यदने लक्ष्मी यक्षसी यस्या यदेश तम श्रृंगम भजे वंदे नंदव्रजस्त्रीणा सहा सा हरिकथोद उनाति पुना भुवनत्रय अखंडबोध शिष्य संता सचिद पावन पवित्र भूमि बने जिसमें नंदन नंदनंदन यशोदानंदन व्रजन बंदन अरास रस का रस स्वादन करें इसके लिए हम सब मिलकर के रास रासेश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी नंदनी के श्री चरणों में चलें ऐसा लगे कि कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी बह रही है और कालिंदी के कूल में सुंदर दुकूल धारण किए हुए श्री व्रजेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानंदनी श्यामा जू विराजमान हैं हम उन्हें निहार रहे हैं वो हमें निहार रही हैं आओ हम सब भावपूर्ण हृदय से उन्हें निहारते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प उनके श्री चरणार में समर्पित करें सब मिल करके भावपूर्ण हृदय से पहले हम श्यामाजू की स्तुति करें उसके बाद गोपी गीत के पावन पवित्र प्रवाह में अपने चित्त को प्रभावित करें पहले श्यामाजू की मधुमय स्तुति कृपा अधिक श्यामा प्राण कृपा करो दीन पात्र की श्रव Shri Ram के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पामरों को प्यार मिलता हो पतितों को सत्कार मिलता हो आपके श्री चरणारिंदों में यह पतित पहुंच गया है अब श्री चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है आपने जैसी अनोखी कृपा इस पतितों के सरदार पर की है बस आपकी कृपामयी दृष्टि करुणामयी दृष्टि सदा यूँ ही बनी रहे हमारी चित्तवृत्ति हमारे आराध्य के चिंतन में सतत यूं ही बनी रहे यही बारंबार प्रार्थना है जीवन धन जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल युगलपावन पवित्र चरणारविंदों में में साष्टांगदंडवत् प्रणाम परमादरणी प्रातस्मणी अनंतमलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणार में बारंबार प्रणिपात हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सांवरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं ये संपूर्ण कृतियाँ अपने आराध्य की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं आओ हम सबका करण रसराज श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो इसलिए हम अपनी चित्तवृत्ति को कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कूल पर ले चले शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि है मंद सुगंध सुर पवन वह रही है परिता चंद्रमा का प्रकाश परिपूर्ण रूप से परिपूरित है श्याम सुंदर के श्री अंग संग का प्रसाद प्राप्त करने के उपरांत भी आज गोपांगनाएं विषाद से परिपूर्ण हैं। एक बार जिसके जीवन में श्री कृष्ण के अंग संग का प्रसाद मिले उसके जीवन में भी विषाद आए, ऐसा सुनकर के बड़ा चम्बौसा लगता है किंतु इन ब्रजांगनाओं का चित्त आज विषाद से युक्त है परिपूर्ण है श्याम सुंदर ने तो अपनी कृपा भरी दृष्टि से अनुराग भरी दृष्टि से इन ब्रजांगनाओं की सृष्टि को रशीला बना दिया था रसपूर्ण बना दिया था आनंदपूर्ण बना दिया था किंतु ब्रजांगनाओं के चित्त में सौभग मद आ गया और ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर से इनकी दृष्टि हट करके जगत में चली गई भक्त के जीवन में सबसे बड़ा अपराध यही है कि उसकी दृष्टि परमात्मा से हटकर जगत की ओर जाए इनकी दृष्टि परमात्मा से हटकर जगत की ओर कैसे गई इन्होंने अपने सौभाग्य मद का जो संचार इनके जीवन में हुआ है उसका हेतु यही है कि संसार में जब अन्य स्त्रियों का या दर्शन करने लगी अमुक स्त्री इतनी सौभाग्यशाली नहीं जितनी हम हैं ये सौभाग्य जो हमको मिला है श्री कृष्ण का अंग संग हमको मिला है ये सौभाग्य दूसरी स्त्रियों को नहीं मिला जगत में तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ विशेषता है कल मैंने आप सबके सन्मुख एक बात निवेदित की थी हमारे ठाकुर के दरबार में कामी क्रोधी लोभी मोही व्यक्ति भी स्वीकार कर लिया जाता है पति से पतित व्यक्ति को भी भगवान गले लगा लेते हैं एक संत तो हमारे गुनगुनाते थे दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं ठाकुर के दरबार में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे हमारे जीवन धन गोविंद स्वीकार कर लेते हैं किंतु तो जो स्वीकृत हैं भगवान के शिक्षरणों में हैं वो भी दूर हो जाते हैं किस कारण से अभिमान के कारण अभिमान हमारे जीवन में परमात्मा से हमें दूर ले जाता है शांति से दूर ले जाता है सुख से दूर ले जाता है अशांति अभाव पीड़ा की ओर यह सृष्टि बना देता है पीड़ा की ओर ले जाता है श्याम सुंदर ने जब देखा ब्रजांगनाओं के चित्त में सौभग मद आ गया है तो हमारे ठाकुर कहीं वहां से दूर नहीं गए समीप में ही उनके जैसे बनकर के अंतर्हित तो हो गए और जब ब्रजांगनाओं को लगा कि गोविंद मेरे पास में नहीं है अंतरहित भगवती सहसै ब्रजांगना इन अंगनाओं ने ब्रजांगनाओं ने जब देखा कि गोविंद मेरे समीप नहीं हैं, तो बड़ी विवल हो गई और बिवल होकर रुदन करती हुई पूछती घूमती हैं कभी लताओं से पूछती हैं कभी गुलमों से पूछती हैं और जब किसी से उत्तर नहीं मिला तो बिवल होकर के रुदन करने लगती हैं हमारे आराध्य गुरुदेव एक वाक्य हरदम बोलते थे पैसा नहीं मिला हम रो पड़े संपत्ति नहीं मिली हम रो पड़े सुविधा नहीं मिली हम रो पड़े सम्मान नहीं मिला हम रो पड़े क्या कभी इसलिए भी आंसू आए हैं कि भगवान नहीं मिला आप लोग अन्यथा मत मानिएगा यदि एक बार भी आपके आंसू इसलिए नहीं आए कि भगवान नहीं मिला तो ये मनुष्य जन्म मिलना व्यर्थ हो गया भगवान भी ये मनुष्य शरीर प्रदान करके पछता रहे होंगे लिए तो मैंने मनुष्य शरीर इसलिए प्रदान किया था कि मेरे पास आ जाए किंतु यह तो हमसे दूर चला गया कभी हुक उठनी चाहिए कभी हमारे भी चित्त में प्यास जगनी चाहिए कभी उत्कंठा आनी चाहिए हमारे जीवन में हमारे महाराषि कहते थे उत्कंठा उसका नाम है कि प्राण हमारे कंठ में आकर के लग जाए कभी कभी पीड़ा उठे कि यही कहू श्याम काहु कुंजन में फिरत हुई है यही कहूं श्याम काहु कुंजन में फिरत हुई है बोझ भरी भेटवे को ही उमगत है कई बार हमारे हृदय में ये बेचैनी जगनी चाहिए ये प्यास जगनी चाहिए ये हुक जगनी चाहिए हमारे जीवन में अभाव जगह तो सही परमात्मा का पैसे का अभाव लगता है संपत्ति सुविधा सम्मान का अभाव लगता है कभी क्या भगवान का अभाव जीवन में खटका है ऐसा लगा कि ठाकुर हमें मिलने चाहिए हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति होना परम आवश्यक है या कभी लगा अपने चित्त में हमारे यहां तो श्रीमद भागवत महापुराण में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जो स्वर्ग नहीं चाहते ननाक पृष्ठम न चपार में न सार्वभौम न उनको न तो स्वर्ग का राज्य चाहिए न ब्रह्मा का पद चाहिए न रसातल का राज्य चाहिए कहां तक कहें उनके उनको योग भी नहीं चाहिए मोक्ष भी नहीं चाहिए अपुनर्भव भक्तों को मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती है वह मोक्ष चाहते भी नहीं है वह मोक्ष के कांक्षी नहीं होते हैं भक्त वह मोक्ष भी नहीं चाहते हैं न कोई सिद्धि चाहते हैं तो भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो बताओ तो सही बोले विरही है कांक्षे हमें आपका अभाव खटकने लगे सच में आपको हम कैसे कहें जो विरह का सुख है वह संयोग में उतना सुख नहीं जितना विरह में सुख है परमात्मा के विरह में जो अश्रु निकलते हैं उन अश्रुओं पर हम संसार के संपूर्ण सुखों को निछावर करके फेंक सकते हैं भगवान के विरह में जो अश्रु प्रपात होता है उसका जो रस मिलता है उसका जो आनंद मिलता है उसकी जो सुखानुभूति होती है संसार के किसी भी विषय जन्य सुख में वह सुख नहीं है इसलिए तो हमारे यहाँ यह वर्णन है कि हमारे भक्त प्रवर्षि साई एक बार इलाहाबाद में गए हुए थे प्रयागराज के दर्शन करने के लिए एक साधन रुदन करता हुआ नजर आया बिहल नजर आया हमारे शाहन साह बिट्ठल साई ने पूछ दिया क्या बात है तुम रो क्यों रहे हो उन्होंने कहा हमको वृंदावन की याद आ रही है तो बोले वृंदावन की याद आ रही है तो वृंदावन जाओ बोले जाने का साधन नहीं बोले हम सब व्यवस्था कर देते हैं वृंदावन जाने की कुछ उसने कहा हमको जाना नहीं है अरे तुम्हें याद आ रही है और जाना नहीं है बात क्या है बोले वृंदावन की स्मृति करके जो हमको सुख मिला रहा है रुदन करने में वह शायद वहां जाने पर न मिले हमारे जीवन में विरह जगे विरही कांक्षे और इस विरह का सबसे बड़ा लाभ आप जानते हैं क्या है हमारा जो मन है मन का कोई आकार नहीं होता है मन जिस जिस का चिंतन करता है तदाकार बन जाता है इसने मित्र का चिंतन किया तो मित्र के आकार का बन गया दुश्मन का चिंतन किया तो दुश्मन के आकार का बन गया पत्नी पति पित, पिता परिवार का चिंतन किया तदाकार बन गया संपत्ति मकान का चिंतन किया तो मकान संपत्ति के आकार का बन गया जाने कितने आकार हमारे मन के बन गए हैं और इन सब के आकारों को मिटाकर यदि श्री कृष्ण का आकार बनाना है सुख का आकार बनाना है आनंद का आकार बनाना है उल्लसित रस सिंधु का आकार बनाना है तो आकारों को पिघलाना पड़ेगा जैसे तांबे से धातु से कोई आकार बन जाते हैं और उन आकारों को मिटाकर यदि दूसरा आकार बनाना हो तो उनको पिघलाना पड़ता है हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन निभम दृश्यते यथा तांबी तांबे की धातु की कोई आकृति बनी हुई है कोई खिलौना बना हुआ है उस खिलौने को मिटा करके यदि आप कृष्ण का आकार देना चाहते हैं ठाकुर जी का आकार देना चाहते हैं तो पहले उस खिलौने को पिघलाना पड़ेगा उस धातु को पिघलाना पड़ेगा और धातु को पिघलाने से ही दूसरा आकार बनाया जा सकेगा वैसे ही अपने मन को यदि कृष्णाकार बनाना है गोविंद का आकार देना है श्रीनाथ भगवान का आकार देना है तो हमें भी अपने मन को पिघलाना पड़ेगा और इस मन को पिघलाने का जो साधन है वह विरह कथा श्रवण ही है विरह की भावना जगाना ही है जब तक उनका अभाव आप आपके चित्त में जगेगा नहीं तब तक आप उन्हें पाना कैसे चाहेंगे आज ब्रजांगनाओं के चित्त में ये विरह जगा है और ये गोपांगनाएं विरही बनकर के कल आप सब श्रवण कर रहे थे लताओं से गुलमों से औषधियों से पशुओं से पक्षियों से सब से पता प्रीतम का पूछती हैं लगता है कि विरह की दशा में यह बोध नहीं रहता कि कौन ठिकाना बताएगा कौन ठिकाना नहीं बताएगा ज्ञान स्वरूप श्री राघव हमारे जब श्रीजू के विरह में ब्यूवल होते हैं तो यह भूल जाते हैं कि पक्षी पता बताने वाले नहीं हैं मृग पता बताने वाले नहीं हैं तब भी पूछते हैं खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय कभी ये तुलसी से पूछती हैं कभी आम्र के वृक्ष से पूछती हैं कभी कटहल के वृक्ष से पूछती हैं और ऐसा चिंतन इनका बढ़ा ऐसा चिंतन बढ़ा कि इनकी चित्तवृत्ति ऐसे तदाकार बनी ऐसा चिंतन करते करते इनका चित्त बना कि भूल गई कि हम गोपी हैं सुखदेव जी महाराज इनका दर्शन करते हुए कहते हैं एक गोपी ने कहा कृष्णो हम पश्चिद गति मैं कृष्ण हूं हमारी चाल देखो कोई गोपी पूतना बनकर के कहती हैं कि मैं पूतना हूं कोई गोपी अपनी चुनरी को महाराज फहरा देती और कहती है कि ये गिरराज है मैंने गिरराज को उठा लिया है तुम लोग सब इसके नीचे आ जाओ ऐसी तदाकार वृत्ति भी बनी है उसके बाद श्री किशोरी जी के दर्शन हुए हैं इन सब गोपांगनाओं को और किशोरी जी को ये लेकर के जब खोजना प्रारंभ करती हैं तो पुकारती हैं परमात्मा को और ये पुकार में इतनी पीड़ा भरी है किंतु जब पुकार में भी प्रीतम प्रकट नहीं हुए तब ब्रजांगनाएं यमुना के पुलिन पर पहुंचकर गोविंद को पाने के लिए एक गीत गाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोविंद को पाने के लिए गीत नहीं गा रही हैं ये अपने प्राणों को बचाने के लिए गीत गाती हैं। ऐसा लगा कि यदि अब बोलेंगे नहीं तो प्राण निकल जाएंगे और इन गोपांगनाओं ने जो गोविंद को पुकारा है इस गीत में इसी गीत का नाम है गोपी गीत कल मैंने निवेदन किया था इसमें 19 श्लोक हैं और ये कनक मंजरी छंद में गाया गया है कनक मंजरी छंद किसे कहते हैं जिन्होंने अलंकार पढ़े होंगे उनको स्मरण आ जाएगा कनक कनक ते सौ गुणी मादकता अधिकाय जग खाए बउरात है जग पाए बहुराय कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है जैसे धतूरे के जो फल में मंजरी होती हैं उस मंजरी को व्यक्ति यदि खा ले तो उस मंजरी के कारण ही मंजरी में इतना नशा होता है कि यदि थोड़ा अधिक खा ले तो व्यक्ति पागल हो जाएगा जैसे व्यक्ति सोना के पाने के बाद अभिमान से पागल हो जाता है वहां धतूरा खाने से व्यक्ति नशे के कारण पागल हो जाता है जगत की विस्मृति हो जाती है वैसे मान ये गोपी गीत है ये गोपी गीत यदि गुनगुनाया जाए तो जगत विस्मरण हो जाएगा ये बिल्कुल अनभूत प्रयोग है जिसको परमात्मा से राग न हो और संसार से बहुत राग हो और परमात्मा का प्रेम चाहिए वो गोपी गीत का यदि पाठ करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कृष्ण प्रेम प्रवाहित तो हो जाएगा जगत विस्मृत तो हो जाएगा जगत की स्मृति नहीं रहेगी इस छंद की विशेषताएं तो बहुत हैं हम एक संत संत की टीका पढ़ रहे थे तो उन्होंने तो ये बताया कि यदि गोपी गीत सही ढंग से किसी को लिखना आ जाए उससे श्री राधा कृष्ण की छवि अपने आप बन जाती है इसमें ऐसे ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया गया है अगर उन ढंग से अक्षरों को लिखा जाए तो राधा कृष्ण की छवि बन जाती है ऐसा ये छंद है और दूसरी बात इसमें ध्यान देने की योग्य है द्वितीय अक्षर प्रत्येक चरण का द्वितीय अक्षर एक ही है जैसे प्रथम श्लोक है जयति तेधिकम जन्मना ब्रज इसमें द्वितीय अक्षर या है इस श्लोक में आप देखेंगे चारों चरण में या आपको मिलेगा श्रेयत इंदिरा सस्व दत्त रही द्वितीय चरण में श्रेयत में यकार है फिर तृतीय चरण में दैत दृश्यताम दीक्षुतावका इसमें भी अकार है और त्वी धृता सवाह तवाम विचिन्वते इसमें भी अकार इस है ऐसे प्रत्येक श्लोक में आप देखेंगे शरद उदाशय में रकार है द्वितीय अक्षर तो चारों चरण में आपको द्वितीय अक्षर रकार ही मिलेगा और भी कई विशेषताएं है सातवां अक्षर भी इसका लगभग मिलता ही है इस छंद की एक अपनी विलक्षणता है अपनी वैचित्रता है श्रीमद् भागवत महापुराण में जो स्थान गोपी गीत का है वह अन्न का स्थान नहीं है मैंने कल निवेदन किया था श्रीमद भागवत महापुराण हमारे सांवरे ने सरकार का श्री विग्रह है और उसमें से जो दसम स्कंद है वह हमारे सांवरे ने सरकार का हृदय है और जो ये रास पंचाध्यायी है ये पंच प्राण है और पंच प्राणों में भी जो विशेष स्थान है वह श्री गोपी गीत का है गोपी गीत की बड़ी अनोखी महिमा है आई हम सब इसका हर करते हैं पहले तो हमारा विचार था कि रोज इसको हम गुनगुनाएंगे गाएंगे किंतु तो 20-25 मिनट गाने गुनगुनाने में लग जाएंगे तो समय चला जाएगा बीच में किसी दिन इसको जरूर गुनगुनाएंगे जिससे सब लोगों को इसके स्वर का पता चल जाए कैसे भाव से इसको गाया जा सकता है कैसे मधुर मधुर स्वर में लगे हुए हैं अभी हम सब भाव राज्य में ही प्रविष्ट होते हैं ये गोपी गीत का प्रारंभ हुआ है गोप्य ऊचु कल मैंने निवेदन किया था श्री वल्लभाधीश ने और हमारे श्री सीधा स्वामी जी महाराज ने ये उन्नीस उन्नीस प्रकार की गोपी ही मानी है इसलिए 19 श्लोक हैं इसमें कई संतों का यह मानना है कि अलग अलग मंडली ने अलग अलग गीत गाए हैं और कई संतों का यह मानना है कि सब ने मिलकर एक साथ ये गीत गाया है क्योंकि सब एक धरातल में ही विराजमान थी सब के चित्त में एक जैसा भाव ही उदित हो रहा था क्योंकि इस समय सब श्याम सुंदर की विरहीणी हैं, श्याम सुंदर को पाना चाहती हैं श्याम सुंदर के चरणों में सर्वस्व निछावर करना चाहती हैं तो सबकी एक जैसी दशा है इनका नाम गोपी है गोपी उसका नाम होता है जो गोपन शिला है गोपन शिला मैंने छुपाने वाली हैं प्रेम को जो छुपा दे उसका नाम गोपी है जो प्रेम को छुपाए उसका नाम गोपी नहीं है प्रेम को जो छुपाए उसका नाम गोपी है ये प्रेम को ही नहीं छुपाती परमात्मा को भी छुपा देती हैं परमात्मा को क्यों छुपाती हैं ये क्योंकि परमात्मा स्वयं छुपना चाहता है अपना प्रीतम यदि छुपना चाहता है तो प्रेयसी का परम कर्तव्य है कि उसे छुपा दे परमात्मा छुपने के लिए ही गोकुल में आए हैं परमात्मा छपने के लिए गोकुल में नहीं आए छुपने के लिए आए हैं आप कहेंगे किससे छुपने के लिए आए हैं कंस से छुपने के लिए आए हैं हमारे कई संतों ने कहा कि जिस समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल में आए और श्री नंद बाबा ने प्रार्थना की मूल भागवत में वर्णन है नंद बाबा ने प्रार्थना की कि आप हमारे लाल का नामकरण कर दीजिए गर्गाचार्य जी ने कहा तुम्हारे छोरा के नाम हम नहीं रखेंगे तुम्हारे लाला के नामकरण हम नहीं कर सकेंगे क्यों बोले कंसह पाप मती कंस की बुद्धि पाप से ग्रसित है और पाप से ग्रसित होने के कारण वह यदि उसको पता चल जाएगा कि मैंने आपके लाल का नामकरण किया है तो निश्चित उसको शंका हो जाएगी कि नंद का लाला नंद का नहीं है ये वसुदेव का है और वो मारने का प्रयास करने लगेगा नष्ट करने का प्रयास करने लगेगा नंद बाबा ने कहा कि आप चिंता मत करो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके लाल का नामकरण हमने किया है क्यों पता नहीं चलेगा आपका लाला करवट बदलता है तो करवट बदलने का आप उत्सव मनाते हो जन्म उत्सव मनाते हो तो नामकरण का उत्सव नहीं मनाओगे नंद बाबा ने कहा जिसमें हमारे लाला का कल्याण होता है वही काम करूंगा ऐसो कोई भी काम ना करूंगा जैसे हमारे लाला को अकल्याण होए आप नामकरण करके जाइए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मेरे लाला का नामकरण किया है और नामकरण श्याम सुंदर का जब हुआ तो गौशाला में हुआ गर्गाचार्य महाराज ने कुछ संदेश दिए कि आप लोग कभी प्रगट मत होने देना कि ये परमात्मा है यशोदा मैया ने कहा कि आप बाबा बिल्कुल चिंता मत करो या कि कमर में रस्सी बांध करके हम याको उखल से बांध देंगे परमात्मा क्या कोई सामान्य बालक भी नहीं समझेगा इनको गोपियों ने कहा मैं इसका ऐसा नाम बिगाड़ूंगी ऐसा नाम बिगाड़ूंगी परमात्मा तो कोई क्या सामान्य मनुष्य कहने के लिए उत्तरित नहीं होगा इसको मैं चोर कहूंगी जार कहूंगी काला कहूंगी कलूटा कहूंगी इसके अनेक, अनेक नाम मैं रख दूंगी लोग यही नहीं समझ पाएंगे मनुष्य क्या हो मनुष्य नहीं तो परमात्मा क्या हो सकता है जो गोपियां आज तक परमात्मा को छुपा रही थी ऐसे ऐसे नाम रख रख करके ऐसी ऐसी लीला गा गा करके आज वही गोपियां परमात्मा को छपाने का काम क्यों कर रही हैं? और दूसरी बात ध्यान देने लायक इसमें एक और भी है गोभी ही इंद्रिय ही पान्ती जो अपने प्रत्येक इंद्री से परमात्मा का पान करती है उसका नाम गोपी है उसके आंख के विषय श्री कृष्ण है उसके जीव के विषय श्री कृष्ण है उसके त्व इंद्री के विषय श्री कृष्ण है उसके नासिका के विषय श्री कृष्ण है परमात्मा को जिन्होंने आज मैं श्री बल्लाधीश को पढ़ रहा था हमारा भाव गदगद हो गया श्री बल्लभाधीश ने एक ऐसा मधुर भाव दिया है मैं उसका चिंतन करके हृदय भराया कि परमात्मा इतने साधारण बन जाते हैं श्री बल्लभाधीश हमारे कहते हैं कि मर्यादा में तो यह मान्य है कि परमात्मा भोगता है और जगत भोग्य है किंतु तो पुष्टि की विशेषता यह है पुष्टि में परमात्मा भोग्य बन जाता है और भक्त तो भोगता बन जाता है यह परमात्मा की विशेषता है यह पुष्टि की विशेषता है पुष्टि में परमात्मा स्वयं अपने को भोग्य बना देते हैं और गोपांगनाओं को भोक्ता बना देते हैं तो मानो जो गोपियां श्री कृष्ण को आंख से नाक से कान से जीवा से पान कर रही हैं त्वेन्द्रीय तो से पान कर रही हैं। उनका नाम गोपी है और ये गोपीनारायण कोई विषयी नहीं है आपको मैं निवेदन कर दू गोपी माने होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम रखा है गोभी इंद्रिय ही गोपियां अपने इंद्रियों पर संयम रखती हैं और ऐसा कठोर संयम रखती हैं ऐसा कठोर संयम रखती हैं कि कोई संसारी व्यक्ति क्या रख सकेगा ये वो गोपियां हैं जो कहती हैं बावरी वे आंखियां जरी जाएं जो सांवरो छोड़ निहारें गोरो आप जरा इंद्रियों पर संयम कितना कठोर होगा गोपांगनाओं का विचार कर सकते हैं ये गोपांगनाएं कहती हैं आंखें अगर सांवरे सलोनी सरकार को निहारना बंद करके किसी गौरांग वर्ण वाले को निहारना प्रारंभ कर दें तो इन आंखों में आग लगा दूंगी इनाखों को फोड़ दूंगी और कहां तक कहें नारायण गोपांगनाओं की और भी रसीली भावधारा में यदि आप बहेंगे तो पाएंगे गोपियां कहती हैं जुहा से यदि दूसरों नाम कड़े इससे ज्यादा आप अन्यता और क्या पाएंगे जुहा से यदि दूसरो नाम कढ़े जुहा काढ़ी हलाहल बोरों। अगर इस जीवा से श्री कृष्ण का नाम निकलना छोड़कर किसी और का नाम आने लगे तो सजीव को काट कर हलाहल विष में बोर दूंगी ये गोपी है ये अनन्य गोपी है जिनके बारे में श्याम सुंदर में गीता में कहा अनन्यास चिंतो माम ये जना परिपाशते तेषाम नित्याभियुक्ता योगक्षेमं योगकक्षेम बाह ये अनन्य गोपियां हैं कृष्ण के अतिरिक्त इनकी मति कहीं गमन नहीं करती है कृष्ण के अतिरिक्त इनकी कोई चिंतन धारा नहीं है और आज तक मुझे किसी भी ग्रंथ में कहीं भी या पढ़ने सुनने को नहीं मिला कि किसी गोपी ने कभी किसी की शिकायत की होगी ये जो शिकायतिया राम होते हैं ध्यान रखना बुरा मत मानना आप सब वो भक्त नहीं हो सकते हैं शिकायत और सिकवा कोई इबादत नहीं है शिकायत और सिकवा कोई इबादत नहीं है इसलिए भक्तों को ये करने की आदत नहीं है भक्त कभी शिकायतिया आराम नहीं होता ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़ आप कभी विचार कीजिएगा गोपांगनाओं के जीवन में कोई कम संघर्ष नहीं था अगर संघर्ष की धारा की आपके सामने चर्चा करें तो शायद आप रो पड़ोगे किंतु तो कभी शाम सुंदर से आकर शिकायत नहीं करती कि मेरी सास ने मुझे गाली दी है या मेरे पति ने मुझे ऐसे ऐसे कठोर वाक्य कहे हैं या मेरे लाल ने मेरा ये हाल किया है कभी नहीं हाँ गोपी को यदि कोई शिकायत है तो श्याम सुंदर से हो सकती है उनकी कोई फरियाद है तो श्याम सुंदर से है आज वो गोपियां बोलना प्रारंभ करती हैं वैसे तो मैं निवेदन करूं ये गोपियां बोलती नहीं तो गोपांगनाओं को लगा कि अब यदि हम बोलेंगी नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे और यदि प्राण निकल जाएंगे तो हमारे प्रीतम को बहुत पीड़ा होगी क्योंकि मैं तो मर करके श्री कृष्ण के साथ मिल जाऊंगी मैं श्रीकृष्ण का चिंतन करते करते मरूंगी तो मैं तो श्री कृष्ण के साथ मिल जाऊंगी किंतु तो जब श्याम सुंदर के कर्ण कोहरों पर मेरे मरण की ध्वनि आएगी हमारे महारि तो कहते हैं जब कोई आकर इनको बताएगा कि गोविंदा गोप की बधू मर गई और गोविंदा गोप की बधू इसलिए मरी कि श्री कृष्ण के विरह के कारण मरी श्री कृष्ण के प्रेम के कारण मरी तो श्याम सुंदर को पीड़ा होगी हमारे प्रीतम को कभी पीड़ा न हो यह गोपांगनाओं के चित्त में सदा ख्याल रहता था तो गोपांगनाओं को लगा कि नहीं नहीं हम बोल देंगे तो प्राण बच जाएंगे तो हमारे श्याम सुंदर को पीड़ा नहीं होगी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग ने लिखा है कि जैसे बांध में पानी जब ज्यादा आ जाता है तो बांध के रक्षक लोग जानते हैं कि यदि पानी खोला नहीं जाएगा तो ये कहीं न कहीं से अपना स्थान बनाएगा और जब कहीं ना कहीं से अपना स्थान बनाएगा तो बांध टूट जाएगा उनको लगा कि यदि गोपियों को लगा कि यदि हम अपनी वाणी के बांध को रोक करके रखेंगे तो निश्चित रूप से ये बांध अब टूट जाएगा और आपने शायद कभी देखा होगा भी मैंने पिछले साल श्रावण मास में घटना देखी सुनी एक सज्जन का बेटा मर गया तो उनके परिवार वाले यमुना किनारे उस बेटे का संस्कार करने के लिए गए एक ही बेटा था उनके चाचा आदि सारे परिवार के लोग गए और संस्कार करके उस बच्चे का महाराज ये लोग यमुना में उसकी अस्थियां प्रवाहित कर रहे थे पता नहीं कैसा हुआ कि संपूर्ण का संपूर्ण परिवार ही यमुना में बह गया और एक वृद्धा बची उस घर में जब एक वृद्धा बची सारा परिवार चला गया उसके बेटे भी चले गए नाती तो मर गया था वह वृद्धा किसी से कुछ बोलती नहीं थी उसकी आंखें केवल बरसती थी जैसे उसको जी ही नहीं थी तो डॉक्टर लोग कहते थे इसको बुलवाओ नहीं तो ये कुछ दिन में मर जाएगी अगर ये बोलेगी नहीं तो कुछ दिन के बाद मर जाएगी क्योंकि पीड़ा इसके चित्त में बहुत है कई बार जब हम अपने हृदयगत पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं तो हमारा हृदय हल्का हो जाता है हमारे महारि तो कहते थे जिसके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने वो अपनी सब बात कह सकता हो तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीवन में कोई दूसरा नहीं होगा हमारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके सामने अपने चित्त की बात कह सके हम ये व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जाता है डिप्रेशन में जाने का कारण है कि वह अपने हृदय की बात किसी को कह नहीं पाता है अगर वह अपने हृदय की बात किसी के सामने कह डाले तो वह निश्चित रूप से हृदय का बोझ उसका कम होगा और स्वस्थ हो जाएगा आज गोपांगनाओं को लगा कि बोलना ही पड़ेगा तो जो गोपन शिला थी जो बोलती कभी नहीं थी वो गोपियां बोल पड़ी और हमारा जैसा रसीला बोली है गोपियां जयती जन्मना ब्रजह श्रयत इंदिरा स दैत दृश्यता दीक्षुताव का धृता शव याम इस श्लोक का संबोधन है दैित गोपांगनाओं ने श्याम सुंदर को आज दईत करके पुकारा है गोपांगनाओं ने बोलना प्रारंभ किया तो श्याम सुंदर को कहती हे दया हे कृपा सिंधो हे करुणा ये दैित माने होता है दया आप तो दया के सिंधु हैं आप तो कृपा के सिंधु हैं और जो कृपा का सिंधु है दया का सिंधु है यदि वो कृपा नहीं करेगा तो कौन कृपा करेगा सच में हमारे ठाकुर तो कृपा के सागर हैं भगवान के दरबार पर कोई साधन से नहीं तरता कृपा से तरता है हमारे महर्षि तो बहुत आनंद में जब कई बार होते थे तो बोलते थे अपने कर्म से हम यदि उतरेंगे पार अपने कर्म से यदि हम उतरेंगे पार तो तुम कर्तार का है को हम कर्तार। यदि अपने ही कर्म से हमको पार जाना है अपने ही साधन से यदि हमको पार जाना है तो तुम्हारी क्या आवश्यकता है ठाकुर आवश्यकता तो तुम्हारी इसलिए है कि आप कृपा से पार करते हो दया से पार करते हो हमारे एक संत हुए वृंदावन में वो ठाकुर जी को कई बार भाव में सुनाते थे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम किसबिद होती हिफाजत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तुम्हारी ही उल्फत के तुम्हारी ही चाहत के तुम्हारी ही उल्फत के ये दृग बिंदु हैं तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी आज गोपांगनाओं ने सबसे पहला जो संबोधन श्याम सुंदर को दिया है दईत हे दयासिंधो सिंधो जयति तेधिकम जन्मना ये ते माने जयति ते है न ये जयति ते माने तव ते का इस प्राय आप तव से ले लीजिएगा तव ब्रजम तव ब्रजह ये जो तुम्हारा ब्रज है न ये तुम्हारा जो ब्रज है ये तुम्हारे जन्म के कारण अधिक जय जय वाला हो रहा है जब से आप इस ब्रज में जन्मे हो तब से इस ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है ये अधिक शब्द का जो प्रयोग किया गया है नारायण अधिक शब्द का प्रयोग जब भी किया जाता है तो सापेक्ष होता है सापेक्ष माने हम कहें कि इस बच्चे के नंबर अधिक हैं तो आपका तुरंत प्रश्न होगा किससे अधिक हैं? जब भी कहा जाएगा इसके नंबर अधिक हैं तो कहा जाएगा किससे अधिक है बोले राम के अम नंबर अधिक हैं किससे अधिक हैं बोले श्याम से ज्यादा हैं ऐसे ही ये अधिक कम जयती का अभिप्राय क्या है किससे अधिक जय जयकार हो रही है ब्रज की जय जयकार तो हो रही अधिकम जयति अधिक जय जयकार हो रही है तो हमारे वैष्णव सिद्धांत में जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है उसका नाम वैकुंठ है राम को मानने वाले लोग साकेत कह देते हैं श्री कृष्ण को मानने वाले लोग गोलोक कह देते हैं नारायण का भजन करने वाले वैकुंठ कह देते हैं भगवान शंकर का चिंतन करने वाले कैलाश कह देते हैं तो वैष्णो सिद्धांत के आधार पर सबसे श्रेष्ठ है वैकुंठ वैकुंठ का नाम जहां किसी प्रकार की कुंठा न हो किसी प्रकार की पीड़ा न हो किंतु उस वैकुंठ से भी ज्यादा ब्रज की जय जयकार है क्यों भाई ब्रज की जय जयकार वैकुंठ से ज्यादा कैसे है बात यह है की जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी याद रखना वैकुंठ में हमारे नारायण की नहीं चलती है वैकुंठ में लक्ष्मी महारानी की चलती है लक्ष्मी महारानी कहेंगी सो जाओ तो सो जाएंगे जग जाओ तो जग जाएंगे ये जो जय विजय को भी निकाला गया ये भी निकाला गया लक्ष्मी के कहने पर ही इधर वहां से वैकुंठ से हमारे महाराजा श्री तो सुनाते थे कई बार रस में होते थे कि एक बार लक्ष्मी जी शॉपिंग करने के लिए गई थी माल खरीद करके लाई और जब तक आईं तब तक नारायण योग निद्रा में सो गए थे तो जय विजय पहरेदारों ने देख लिया कि भगवान को तो निद्रा आ गई है और ये बाजार से आई हैं अभी कुछ बात बोलेंगी तो उनकी नींद खराब हो जाएगी तो लक्ष्मी जी को कहा कि अभी अंदर मत जाना प्रभु सो रहे हैं बाहर बैठो अंदर नहीं जा सकती हो याद रखना जो ड्राइवर आदि होते हैं जो मालिक के मुंह ज्यादा लग जाते हैं वो मालकिन को कुछ नहीं समझते मालकिन कहेंगे गाड़ी लेकर के आ जाओ तो ड्राइवर कहेगा बाबूजी से कह देना बाबूजी जी कहेंगे तब आएंगे मतलब तुम्हारी गिनती किसी नंबर में है ही नहीं जब तक स्वामी स्वामी न कहे तब तक स्वामिनी की सुनी न जाए तो जय विजय ने कहा कि तुम लोग बैठो यहीं पर लक्ष्मी जी को सेवकों को कहा उनके तुम यहीं बैठो अभी अंदर मत जाना जय विजय ने नहीं जाने दिया और जब भगवान की निद्रा खुली तो लक्ष्मी जी गई और जाकर नाराज होने लगी कि ऐसे नौकर रखे हो कि मेरे कोई घर में नहीं आने देते अभी इसी समय इनको निकालो यहां से हमारे महारि तो कहते थे नारायण ने कहा बड़े प्रेम से महारानी नाराज मत हो मैं निकालूंगा सही आपकी आज्ञा सिरमाथे है किंतु यदि आपके कहने से अभी निकाल देंगे तो कलयुग में बेचारे नौकरों की बड़ी दुर्दशा होगी क्योंकि रोज स्वामनी नौकरों को फेल करेंगी और रोज निकाले जाएंगे तो क्या किया जाए बोले देखो दोनों काम बन जाएंगे नौकरों को भी निकाल देंगे हमारा नाम भी बढ़ जाएगा अभी आने वाले हमसे मिलने के लिए संत और ये संतों का अपमान करेंगे तो हम इनको निकाल देंगे लोग कहेंगे देखो संतों को कितना भगवान चाहते हैं कि अपने सेवकों को निकाल दिया हमारा भी नाम हो जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा भगवान भी मरे मारा जुगाड़ू हैं जी